संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व जरत्कारु ऋषि की कथा और आस्तिक का जन्म सोनक ऋषि ने पूछा सूत नंदन आपने जिन जरत्कारु ऋषि का नाम लिया है उनका जरदकू नाम क्यों पड़ा था उनके नाम का अर्थ क्या है और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ उग्र जी ने कहा जरा शब्द का अर्थ है क्षय कारू शब्द का अर्थ है दारुण पर यह कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण, अर्थात हट्टा कट्टा था पीछे उन्होंने तपस्या करके उसे जीर्ण शीर्ण और छीर्ण बना दिया इसी से उनका नाम जरदकू पड़ा वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी उसने भी अपने शरीर को तपस्या के द्वारा छीण कर लिया इसलिए वह भी जरदकू कहलाई अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनी जगत जगतका जरदकु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तमस्या में संलग्न रहे वे विवाह करना नहीं चाहते थे वे जप तप और स्वाध्याय में लगे रहते तथा निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी में विचरण करते उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था उन जरत्कारु का नियम था कि जहाँ सायंकाल हो जाता वहीं वे ठहर जाते वे पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोड़ू पुरुषों के लिए प्रायः असंभव है वे केवल वायु पीकर निराहार रहते इस प्रकार उनका शरीर सूख आ गया एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर म्यूह किए हुए एक गढ़े में लटक रहे हैं वे एक खस का तिनका पकड़े हुए थे और वही केवल बच भी रहा था उस तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे एक चूहा कुतर रहा था पितृगण निराहार थे दुबले और दुखी थे दरदकारों ने उनके पास जाकर पूछा आप लोग जिस खस के तिनके का सहारा लेकर लटक रहे हैं उसे एक चूहा कुतरता जा रहा है आप लोग कौन हैं जब इस खस की जड़ कट जाएगी तब आप लोग नीचे की ओर मुँह किए गढ़े में गिर जाएँगे आप लोगों को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे तीसरे अथवा आधे भाग से इस विपत्ति से बचाए जा सकें तो बतलावें और तो क्या मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोगों को बचाना चाहता हूं। आप आज्ञा कीजिए पितरों ने कहा आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं हमारी रक्षा करना चाहते हैं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 हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है वह भी नहीं के बराबर है हमारे अभाग्य से वह तपस्वी हो गया है उसका नाम जरतकारु है वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही संयमी उदार और व्रतशील भी है उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है उसके कोई भाई बंधु अथवा पत्नी पुत्र नहीं है इसी से हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गढ़े में लटक रहे हैं यदि वह आपको कहीं मिले तो उसे इस प्रकार कहना दरदको तुम्हारे पितर नीचे मुँह करके गढ़े में लटक रहे हैं तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो अब हमारे वंश के तुम ही एक आश्रय हो ब्रह्मचारी जी यह जो आप खस की जड़ देख रहे हैं यही हमारे वंश का सहारा है हमारी वंश परम्परा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं वही इसकी कटी हुई जड़ें हैं यह अधिकटी जड़ ही जरदकारू है जड़ कुतरने वाला चूहा महाबली काल है यह एक दिन जरदकारू को भी नष्ट कर देगा तब हम लोग और भी विपत्ति में पड़ जाएंगे। आप जो कुछ देख रहे हैं वह सब जरदकारू के से कहिएगा कृपा करके यह बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं पितरों की बात सुनकर जरदकारी को बड़ा शोक हुआ उनका गला रूंद गया उन्होंने गदगदवाड़ी से अपने पितरों से कहा आप लोग मेरे ही पिता और पितामा हैं मैं आप लोगों का अपराधी पुत्र जरदकारू हूं, आप लोग मुझ अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए पितरों ने कहा बेटा यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सहयोग बस आ गए भला बतलाओ तो तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया जरदकों ने कहा पितृगण मेरे हृदय में यह बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। मैंने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देख कर, मैंने अपना ब्रह्मचर्य का निश्चय पलट दिया है अब मैं आप लोगों के लिए निस्संदेह विवाह करूँगा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 मैं पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूं। जिस कन्या का नाम मेरा ही हो जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर न रहे ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त सर्प जरदकारी की बात सुनकर नागराज के पास गए और उन्होंने चटपट अपनी बहन लाकर भिक्षा रूप से जरदकारु ऋषि को समर्पित की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 दरदकारु ऋषि अपनी पत्नी जरदकारू के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरी रुचि के विरुद्ध न तो कुछ करना और न कहना वैसा करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार किया और वह सावधान रहकर कर उनकी सेवा करने लगी समय पर उसे गर्भ रह गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा एक दिन की बात है दरत्कार ऋषि कुछ खिन्न से होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सोए हुए थे वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो आया ऋषि पत्नी ने सोचा कि पति को जगाना धर्म के अनुकूल होगा या नहीं ये बड़े कष्ट उठाकर धर्म का पालन करते हैं कहीं जगाने या न जगाने से मैं अपराधनी तो नहीं हो जाऊँगी जगाने पर इनके कोप का भय है और न जगाने पर धर्मलोप का अंत में वह इस निश्चय पर पहुंची कि वे चाहे कोप करें परंतु उन्हें लोप से बचाना चाहिए ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुरवाणी से कहा महाभाग उठिए सूर्यास्त हो रहा है आत्मन करके संध्या कीजिए यह अग्निहोत्र का समय है पश्चिम दिशा लाल हो रही है ऋषि जगत कार्य जगे क्रोध के मारे उनका कोठ खापने लगा उन्होंने कहा सर्पणी तूने मेरा अपमान किया है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 उसका मुंह सूख गया वाणी गदगद हो गई आंखों से आंसू आंखों में आंसू भर आए उसने कांपते हृदय से धीर धर कर हाथ जोड़कर कहा धर्मज्ञ मुझे निरपराश को मत छोड़िए मैं धर्म पर अटल रहकर आपके प्रिय और हित में संलग्न रहती हूँ मेरे भाई ने एक प्रयोजन लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था अभी वह पूरा नहीं हुआ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 वह पुत्र ब्रह्मा जी के कथनानुसार अवश्य ही जन्मेजय के यज्ञ से हम लोगों की रक्षा करता बहन तुम उनके द्वारा गर्भवती हुई हो न हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह निष्फल न हो अपनी बहन से भाई का यह पूछना उचित नहीं है फिर भी प्रयोजन के गौरव को देखते हुए मैंने यह प्रश्न किया है मैं जानता हूँ कि जब उन्होंने एक बार जाने की बात कह दी तो उन्हें लौटना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 फिर इस संकट के अवसर पर तो उनका कहना झूठा वो ही कैसे सकता है उन्होंने जाते समय मुझसे कहा कि नागकन्या अपनी प्रयोजन सिद्धि के संबंध में कोई चिंता नहीं करना तुम्हारे गर्भ से अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र होगा इसलिए भाई तुम अपने मन में किसी प्रकार का दुख न करो यह सुनकर वार्षिकी बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपनी बहन का स्वागत सत्कार करने लगा और उसके पेट में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान गर्भ भी बढ़ने लगा समय आने पर वासुकी की बहन जरदकारु के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ उसके जन्म से मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा क्रमशः बड़ा होने पर उसने चवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया वह ब्रह्मचारी बालक बचपन में ही बड़ा बुद्धिमान और सात्विक था जब वह गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में